गीता तत्वचिंतन आठवाँ अध्याय स्वामी आत्मानंद योग का अर्थ है ईश्वर से युक्त हो जाना हमारा मन जितना ईश्वर से युक्त हो जाएगा आप देखेंगे कि कार्य क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी आज मेरा मन चंचल है जो आज जिस काम को मैं चार घंटे में करता हूँ यदि मन के एक भाग को मैं ईश्वर के चरणों में रखने में समर्थ हो गया तो दावे से कहता हूं कि उसी काम को मैं केवल दो घंटे में कर सकता हूं। यदि मेरी एकाग्रता भगवान के चरणों में और बढ़ गई तो जिस काम को मेरा चंचल मन चार घंटे में करता है उसको वही मन एक घंटे में करने में समर्थ होगा इसीलिए कहा गया है कि योग कर्म की कुशलता है योग कर्मसु कौशलम यह जो ईश्वर का चिंतन और मनन है जिसका हम बारंबार अभ्यास करते हैं उसी को अभ्यास योग कहा गया है उससे हमारे भीतर अंत प्रवाहित सलिला के समान ईश्वर का चिंतन और स्मरण सतत चलता रहता है अभ्यास के द्वारा मन को ईश्वर के चिंतन में रखा जा सकता है जब हम दुनिया का काम करते हैं तो मानो अंत में भगवान के चरणों की ओर एक चिंतन सरिता प्रवाहित होती रहती है हम जागृत मन से सब काम करते रहते हैं जहाँ काम से थोड़ी सी भी फुर्सत मिली कि हमारा पूरा मन भगवान के पास चला जाता है इसीलिए पिछले श्लोक में कहा गया तस्मा सर्वेशु कालेसु माम अनुस्मर युद्ध था इसीलिए हे अर्जुन तू सब समय मेरा चिंतन कर और युद्ध कर घोर कठोर दिखता है यह युद्ध उसमें भी ईश्वर का चिंतन क्यों नहीं किया जा सकता मैं दूसरा उदाहरण भी बहुत बार देता हूँ एक बार मुझे ठोकर लगी तो लंगड़ा कर चलने लगा तीसरे दिन सपना देखा तो देखता हूँ सपने में भी मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ इसका मतलब क्या है मतलब यह कि उस चोट ने मेरे मन पर ऐसा संस्कार डाल दिया कि केवल दो ही दिनों में मैं अपने सपने में भी अपने को लंगड़ा चलते देखता हूँ यहाँ पर भी जब हम बारंबार मन को मन पर जो संस्कार डालने की चेष्टा करते हैं तो अवश्य वह संस्कार बलवान बनेगा इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि मामे में वैशिष्ट संशयम जब तू अपना मन और बुद्धि मुझमें अर्पित करेगा तो निशेष निसंशय तू मुझे प्राप्त करेगा मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि के द्वारा हम निश्चय करते हैं अंतकरण की ये दो वृत्तियां प्रधान हैं वैसे जो अंतकरण है उसमें चार वृत्तियां बताई गई मन बुद्धि चित्त और अहंकार पर मन और बुद्धि ही सामान्य रूप से हमारे सामने आते हैं सामान्यतया या तो हम संकल्प विकल्प करते हैं अथवा निश्चय करते हैं भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तू संकल्प विकल्प का आधार मुझे ही बना ले और जो तू निश्चय करता है उस निश्चय का आधार भी तू मुझे ही बना ले अर्थात मन को भी अर्पित कर दे बुद्धि को भी अर्पित कर दे अर्थात यदि तू ऐसा मानने लगे कि तेरे मन में जो संकल्प विकल्प उठ रहा है वह भी मेरी प्रेरणा से ही उठ रहा है तो तू मुझे अवश्य प्राप्त करेगा यह जो मन और बुद्धि का अर्पण है यह हमें भगवान की प्राप्ति करा देता है इसकी घोषणा भगवान यहाँ सातवें श्लोक में करते हैं आठवें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ अभ्यास योग के द्वारा अनुचिंतन करके उस चित्त के द्वारा जो कहीं दूसरी ओर नहीं जाता है अर्थात बारंबार चिंतन करके वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है दिव्य पुरुष कौन है और ईश्वर ध्यान के विभिन्न रूप यह दिव्य पुरुष कौन है तो यहाँ पर दिव्य पुरुष के संबंध में तीन प्रकार के लक्षण हमारे समक्ष आते हैं एक है सगुण निराकार दूसरा निर्गुण निराकार और तीसरा सगुण साकार इसका मतलब क्या है सगुण निराकार वह जो गुणात्मक तो है उसमें दया है उसमें करुणा है सारे दिव्य गुण हैं पर जिसका कोई रूप नहीं है